श्री विष्णु सहसनामस्ोत्र शांक्यम सुखस्वरूपवाद आनंदी सर्वसपत्समृद्धिवाद आनंदी वा सुखरूप होने से आनंदी है अथवा संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न होने के कारण आनंदी है भूत तन्मात्र वैजंत्याख्या वनमालां वन वनवाली वन भूत तन्मात्राओं की बनी हुई वैजंती नाम की वनमाला धारण करने से भगवान वनमाली कहलाते हैं हलमायुधम अस्ेति हलायुध बलभद्राकृति हल ही जिनका आयुध शस्त्र है वे बलभद्र स्वरूप भगवान हलायुध हैं का आदित्या काश्यपाद वामन रूपेण जात आदित्यः कश्यप जी के द्वारा वामन रूप से अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे इसलिए आदित्य है ज्योतिषी सवित्रमंडल स्थितो ज्योतिरादित्य सूर्यमंडलांतर्गत ज्योति में स्थित है इसलिए ज्योतिरादित्य है द्वंद्वानि शीतोष्णादिनी सहत इति सहिष्णु हो शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करते हैं इसलिए सहिष्णु हैं गति सत्तम गति गतिसत्तम गति है और सर्वश्रेष्ठ है इसलिए गति गतिसत्तम है खंड सुधनवा खंडपरशुर्दारुणो द्रविण प्रद दिवस्पृक्सर्वादिग व्यासो वाचस्पतिज सुधनवा खंडपरशु अखंडपरशु दारुण द्रविण प्रद दिवस्पृक् सर्वधिक वाचस्पती सोभनम सर्विग्व्यास वाचस्पतिरिज शोभनमींद्रियाम सागम धनुरसुधन भगवान् इंद्रियाम सुंदर सारंगल सुधन शत्रुण खंडना खंड परशुर जामदघाकृते खंडपरशु अखंड परशुर वा अखंडशु परशु, सत्रों का खंडन करने से जिन परसुराम स्वरूप भगवान का परसु खंड कहलाता है वे खंड परसु हैं अथवा जिनका परसु अखंड अर्थात अखंडित है वे भगवान अखंड परसु हैं सनमार्ग विरोधी नाम दारुण्वाद दारुण सन्मार्ग के विरोधियों के लिए दारुण अर्थात कठोर होने के कारण दारुण है द्रविणम व आंचितम भक्तेभ्य प्रदाती द्रविणप्रद है भक्तों को द्रविण अर्थात इक्षित धन देते हैं इसलिए द्रविण प्रद हैं दिवस्पर्शना दिवस्पृ स्वर्ग का स्पर्श करने से दिवस्पृ हैं सर्वदशा सर्वज्ञा नाम विस्तारकृद व्यासर्व दिग्व्यास है अथवा सर्वाच सा दृक चेती सर्वा सर्वा ज्ञान सर्वे दृष्टिवाद्वा सर्वृक् ऋग्वेदी विभाग ने चुर्धेद्यस्ता आद्यो वेद एक साेद सहस्रधा अथवेदो नवधाखाद अन्यानी चुरा व्यस्ता नेती व्यास ब्रह्म सर्वधिक अर्थात संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले व्यास हैं इसलिए सर्वधिक व्यास हैं अथवा जो सर्व हैं और धृक् हैं वह सर्वाकार ज्ञान ही सर्वधिक है अथवा सबके दृष्टि होने के कारण भगवान सर्वधिक हैं जिन्होंने ऋग्वेदादि विभाग के भेद को चार भागों में व्यक्त किया फिर शाखा भेद से उनमें से प्रथम ऋग्वेद के इक्कीस भाग के दूसरे यजुर्वेद के एक सौ एक भाग किए सामवेद को को भागों में बैठा और अथर्ववेद के नौ शाखा भेद किए इसी प्रकार अन्य पुराणों का विभाग किया इसलिए ब्रह्मा जी व्यास हैं वाचस्पतिर निज वाचो विद्याया वाचस पति वाचस्पति नाम न जायत इति अयो निजी सविशेषेण में कम नाम वाक अर्थात विद्या के पति होने से वाचस्पति हैं और जननी से जन्म नहीं लेते हैं इसलिए अयोनिज है इस प्रकार वाचस्पति रो निज यह विशेषण सहित एक नाम है त्रिषामा सामग साम निर्वाणम भेषजं संयास कृतम शांतो निष्ठा शांति पराण त्रिषामा सामगह साम निर्वाणम भेषजम भिषक शांतह निष्ठा शांति पारायण देवव्रत समत स्त्रिभि सामभि सामगै स्तुतमा देवव्रत नामक तीन सामो द्वारा सामगान करने वालों से स्तुति किए जाते हैं इसलिए त्रिषामा है साम गायती सामगह सामगान करते हैं इसलिए सामग है वेदा नाम साम वेदोस्मि भगवत्वना साम वेद साम वेदों में मैं साम वेद हूँ भगवान के इस वचना अनुसार साम वेद ही साम है सर्व दुःखोपसमलक्षण परमानंद रूप निर्वाणम सब दुखों से रहित परमानंद स्वरूप ब्रह्म ही निर्वाण है संसार रोगस््यौषधम भेषजम संसार रूप रोग की औषधि होने से भेषज हैं संसार रोग कार्यनिम पराम विद्या उपदिदेश गीता स्वीति भिषक भिषकतम ता भिषजा शुणोमी इति है गीता में संसार रूप रोग से छुड़ाने वाली परा विद्या का उपदेश किया है इसलिए भगवान भिषक हैं श्रुति कहती है वैद्यों में मैं तुम्हें सबसे बड़ा वैद्य सुनता हूँ मोक्षाथम चतुर्था आश्रम कृतवा सन्यासकृत मोक्ष के लिए चतुर्थ आश्रम सन्यास की रचना की है इसलिए संन्यासकृत हैं नरनारायण रूप से भगवान ने सन्यास ग्रहण किया था इसलिए भी वे सन्यासकृत हैं संयासीना प्राधान्य ज्ञान साधनम सम यती प्रसमोधर्मो नो वनवासीना दानबीव गृहस्था शुश्रूषा ब्रह्मचारीण यति स्मृत तत्को तथा तत चे चुरादी गणसूत्रम यति पचाद्यचि कृतेम सितभूतातीवाश्रम संयासीों को ज्ञान के साधन शम का विशेष रूप से उपदेश दिया इसलिए भगवान शम है स्मृति में कहा है यतियों का धर्म शम है वनवासियों का नियम है गृहस्थों का दान है और ब्रह्मचारियों का गुरु शुश्रूषा ही परम धर्म है इस शम शब्द से तत्कोति तथा चष्टे इस गणसूत्र के अनुसार डिच कर देने पर सम्यति होता है उसे पचादिका मानकर आच प्रत्यय करने से श्रम पद सि होता है अथवा सब प्राणियों का श्रमन करने वाले हैं इसलिए श्रम है विषय सुखे स्वसंगतया शांत निष्कलम निष्क्रियम शांतम विषय सुखों में अनासक्त होने के कारण शांत है श्रुति कहती है परब्रह्म रहित, क्रिया रहित और शांत है प्रलये नितरा तत्रंति भूता नीति निष्ठा प्रलय काल में प्राणी सर्वथा भगवान में ही स्थित रहते हैं इसलिए वे निष्ठा हैं समस्ता ही शांति ही संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति ही शांति है वह शांति ब्रह्म उत्कृष्टमयम स्थानम पुनरावृत्ति संकारणम पुणलिंग पक्षे बहुब्रीही पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम उत्कृष्ट अयन अर्थात स्थान है इसलिए परायण है यदि परायणम के स्थान में पारायण ऐसा पुण्य पाठ हो तो बहुब्रही समास करना चाहिए तब इसका विग्रह इस प्रकार होगा परम अयनम यश अर्थात जिसका अयन निवास स्थान परम अर्थात उत्कृष्ट हो व शुभाग शांति दृष्टा कुमद कुबल इसे अहम गोहितो गोपतिगोपता वृषभाक्ष शांतिद सृष्ट कुमुदलेश गोहिता गोपति गोपता वृषभाक्ष वृष प्रियराारियन शुभांग सुंदर शरीर धारण करने के कारण भगवान शुभांग है राग द्वेषादि रागद्वेशादिर्मोक्ष लक्षण शांतिम ददाती थी, राग द्वेषादि से मुक्त हो जाना रूप शांति देते हैं इसलिए शांतिद हैं सर्गादौ सर्वभूतादि सर्गादौ सर्वभूता सर्जेति सृष्टा स्वर्ग के आरंभ में सब भूतों को रचा है इसलिए सृष्टा है कौभूम्या मोदत इति कुमुद कु अर्थात पृथ्वी में मुदित होते हैं इसलिए कुमुद हैं कौतेर्वलना संसरण कवल जलम सेते तस्ते कुय स इति अलुक सप्तम्या कुवल से बदरीफल मध्य शेते तक्षक सोपी तस्ूतिरिव हरि कुवलेषय कौभूम्या वलते संशेत सर्पाण उदरम कुबल तस्म शेषोदरे शेत कुय कु अर्थात पृथ्वी का वलन करने अर्थात घेरने से जल कुवल कहलाता है उसमें सहन करते हैं इसलिए कुवलेषय है से स वास वाशवासीकला इस सूत्र के अनुसार जहां सप्तमी का लुक लोप नहीं हुआ अथवा कुवल अर्थात बद्री फल के मध्य में तक्षक शयन करता है वह भी भगवान की विभूति ही है इसलिए भी श्रीहरि कुबलेय है अथवा कु अर्थात पृथ्वी का आश्रय लेने के कारण सर्पों का उदर कुवल कहलाता है उस पर शेषोदर पर शयन करते हैं इसलिए कुबलेशय है गवाम वृद्ध्यर्थम गोवर्धनम धृतवनिथी गोभ्योहितो गोहिता गोभूमे भारावतरने छया शरीर ग्रहण कुरन वा गोहिता गौवों की वृद्धि के लिए गोवर्धन धारण किया था अतः गौवों के हितकारी होने से भगवान गोहित है अथवा गो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण करने के कारण गोहित हैं गोभूम्या पति ही गोपति ही गो अर्थात भूमि आदि के पति होने के कारण भगवान गोपति हैं रक्षको जगत इति गोपता स्वयं माया समात्मान समृणती वा गोपता जगत के रक्षक हैं इसलिए गोपता हैं अर्थात अपनी माया से अपने को ढक लेते हैं इसलिए गोपता हैं सकलान कामान वर्षुके अक्षिणी अस्यति वृषभो धर्म सा एव वा दृष्टिचे थी वृषभाक्ष भगवान की अखी अर्थात आँखें संपूर्ण कामनाओं को बरसाने वाली है इसलिए अथवा वृषभ धर्म को कहते हैं और वही उनकी दृष्टि है इसलिए वे वृषभाक्ष हैं वृषोधर्म प्रियो यस्य सा वृष वा व वार्तिकम इति पूर्व निपात विकल्प विधात् परिपात वृषस्ाश प्रिये वा जिन्हें वृथ अर्थात धर्म प्रिय है वे भगवान वृष प्रिय हैं व प्रिय इस वार्तिक के अनुसार प्रिय शब्द के पूर्व निपात का विकल्प होने से यहाँ पर निपात हुआ है अथवा जो वृष एवं प्रिय भी है वे भगवान वृष प्रिय है यह वार्तिक सप्तमी विशेषणे बहुभ्रीय सूत्र के ऊपर है अनर्तीवृत्तात्म संक्षेपता क्षेमकृशिव शीवत्वक्ष अनर्तिवृत्ता संक्षेपता क्षेमक शिव श्रीवत्वक्षा श्रीवास श्रीपति निवर्तत इति अनर्ति वृत्प प्रियवाद निवर्तत न निवर्त वहा देवा से पीछे नहीं हटते इसलिए अनिर्वर्ती हैं अथवा धर्मप्रिय होने के कारण धर्म से विमुख नहीं होते इसलिए अनिर्वर्ती हैं स्वभावतो विषयभ्यो निवृत्त आत्मा मनो निवृत्तात्मा भगवान का आत्मा यानी मन स्वभाव से ही विषयों से निवृत्त हटा हुआ है इसलिए वे निवृत्तात्मा है विस्तृतम जगत संहार समय रूपेण संक्षिपन संचेपता संघार के समय विस्तृत जगत को सूक्ष्म रूप से निक्षिप्त करते हैं इसलिए संचेपता है उपात्य परिरक्षण करोती क्षेमकृत प्राप्त हुए पदार्थ की रक्षा अर्थात क्षेम करते हैं इसलिए क्षेमकृत हैं स्वनामस्मृतिमात्रेण पावयन शिवः अपने नाम मात्र से पवित्र करने के कारण शिव हैं यमनाम ष्ठम शतम विवृतम यहाँ तक सहस्त्र नाम के छठे शतक का विवरण हुआ श्रीवत्स चिन्हम से वक्षसी स्थित मिश्रीवत्वक्षा भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत् नामक चिन्ह हैं इसलिए वे श्रीवत्वक्ष हैं अस्य अस वसी श्रीनपाईनी वसती श्रीवास उनके वक्षस्थल में कभी नष्ट न होने वाली श्री निवास करती है इसलिए वे श्रीवास हैं। अहम अमृतमथने सर्वान्रासुरादीन विहाय श्रीरेनम श्री पति वर्यामासेपरा श्री शक्ति तरह पति परास्य शक्ति श्रूयते श्रुते अमृत मंथन के समय श्री ने सुर असुर सब को छोड़कर भगवान को ही पति रूप से वर्ण किया था इसलिए वे श्रीपति हैं अथवा श्री पराशक्ति को कहते हैं उसके पति होने के कारण श्रीपति हैं जैसा कि श्रुति कहती है उस ईश्वर की पराशक्ति अनेक प्रकार की ही सुनी जाती है दिग् साम लक्षणा श्रीयेशम तेषा सर्वेशम श्रीमताम विरिंच्यादी नाम प्रधान भूत श्रीमताम ऋच सामानी श्री यजुंसी शाही श्रीरमृतासतामतीुते है जिनका ऋक यजु और साम रूप श्री है उन ब्रह्मा आदि श्रीमानों में प्रधान होने से भगवान श्रीमतामवर है इति श्रुति कहती है ऋक् साम और यजु ही सत्पुरुषों की अमर श्री है